गो, और के उल्टे पैदा होते थे, गो के ಹೋತೆ में घी नहीं मिलता था, तिल में तेल नहीं होता था देशवासी मनुष्य आपस में लड़ते थे जल की वर्षा करते थे बादल बहुत गरजते और औलो की वर्षा करते थे भूकंप होता दिशाओं में आग लगती थी गाँव में फुल्लो के शब्द गूंजते रहते और झुंड के झुंड कुत्ते एकत्रित होकर मुँह करके रात भर रोया करते थे राजा बली के राज्य का विलास आ पहुँचा था दिन में पुच्छ तलव का उदय होता सूर्य मंडल से घिरा हुआ दिखाई देता था आकाश घरों से व्याप्त होने के कारण उसमें चंद्रमा का प्रकाश नहीं प्रतीत होता था रोहिणी नक्षत्र का वैध हुआ जो प्रणय में हुआ करता था दिन में तारे गिने जाते थे भूमि स्त्री गाय और मुहगि में बीजों का उलट होने लगता था मंत्री लोग गुप्त मंत्रणा में सम्मिलित होकर वे फिर फूट जाते थे उस समय घी की आहुति देने पर भी आग प्रवित नहीं होती थी प्रचंड आंधी चलती थी बवंडर से वृक्ष जोर जोर से घूमते थे सेना ध्वजाए जलती थी आकाश भूल से भूषण हो जाता तथा ये तरह और भी से उत्पाद राजा बलि के होने लगे वामन जी का अवतार हो जाने पर के घर में भयंकर विवाद और तथा दर्शन राजबली कवच धारण करके यात्रा करते थे तब सेना सहित उनके सामने ऐसे ऐसे अपशकून उपस्थित होते थे जिनके होने पर यात्रा करने वाला कुछ अपने घर को कुशल पूर्वक नहीं लौटता जब वे घर पर रहते तथा राज्य करते तथा उनके शरीर को सुख नहीं मिलता सब अंग टूटता और सिर में दर्द ने लगता वे ज्वर ग्रस्त होने के कारण न सुखते सोते ना सुख से खाते पीते ना ही में करते। को ना करते, वो भी सब प्रकार की से व्याकुल थे। जगत की दशा देख बलि का चित्र व्या वे अत्यंत दुखी हो ब्राह्मणों के साथ बैठ कर विचार करने लगे की यह क्या है बलि ने पराभक्ति से युक्त हो अपने गुरु को बुलाकर कर सभा में बैठाया और कुशल समाचार पूछा और कहा गुरुदेव यह सम्पूर्ण जगत विपरीत दिशा को प्राप्त हुआ है इसका कारण बताइए शुक्राचार्य बोले राजन उत्पात शांति के लिए ब्राह्मणों और क्षेत्रों के साथ एक द्वादशा यज्ञ करो इसमें दी जाती ಸರ್ವ ಶಕ್ತಿ ದಕ್ಷಿಣ ದಿತ್ತೀತಿ ಹಿಷಿ ಬ್ರಹ್ಮಣ दूर ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಜೊತೆ ದೂರ सब ರೇ ಸಜ್ಞ में पधारे नगर से पूर्व में को बनाना चाहिए जिसकी जैसी हो ನಗರ ಪೂರ್ವ ದಿಶಾ ಮೇ ಯ देनी चाहिए ಜನ ಕಾರಣ ಪ್ರಾರಂಭ ಕರ್ಮ ಸಮ್ರಾಮ್ ಬುಲಾ ಬೋಲೆ ಮುಂದೆ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ದೀಕ್ಷಾ ಲೇರ್ ಸರ್ವಸ್ವಕ್ಷಿಣಾ ಚೆನ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಯಾಚನಾ ಸದಾ ಸದ ಕು ತತ್ಪರ ಚಾ ಮೈ ಕ पुत्र मित्र तथा इस शरीर को भी दे डालूंगा इस यज्ञ में मुझे ब्राह्मणों के लिए सदा दान करना चाहिए किसी के मना करने पर भी मुझे रुकना नहीं है दान देने का निश्चय मैंने पूर्ण रूप से कर लिया है अनेक योजन दिव्य मंडप बनवा कर उसमें सबको दान भोजन और वस्त्र दिए जाए सब ऋषिगण आकाश ऐसी भूतल आरोप आए सब देवता भी उपस्थित हुए पृथ्वी पर जो श्रेष्ठ ब्राह्मण थे वे भी पढ़ क्षेत्रीय नट नटकृत और याचक भी आए वेद मंत्रों के ध्वनि के साथ गीत और वाद का भी शब्द होने लगा दीजिए दीजिए ಚಕನಾ ಶಬ್ದ ಶಬ್ದ ತೀನೋ ಬಿಸಿ ನಿಕೆ ದೊಡ್ಡ ಐಸ ನೀಾಚನಾ ಸ್ವತಃ ದೇಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಭೋಜನ ಓಸ್ತ್ರ ಕೂಕಿ ಸೋಮ ರಾಜ್ಯ ಸಂ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ವಸ್ತ ದಕ್ಷಿಣಾ ಸುಕ್ತ ವಹಾನು ಪ್ರಾರಂಭ ಹು वहाँ कोई नाचते कोई गाते कोई पाठ और प्रस्तुति करते वहाँ इंद्र रुद्र सूर्य चंद्र आदि देवता आहुतिया और मंत्र से अत्यंत प्रसन्न किए गए कुछ लोग यजमान राजा बलि की प्रशंसा करते और कुछ आचार्य के कोई हितो के गुणों का गाता और कोई परिचात के परिचात व्यक्ति सब कुछ सुनते राजा बलि के आगे जाकर कुछ कहते बलि प्रसन्न होकर सबको नोमांगी वस्तु देते थे ನಾರದ ಜೀವ ಅವತಾರಂ ಸುಸಿಂಹ ಅವತಾರ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮಹದೇವಜಿ ಕತೆ ಸಮಯ ದೇವರ್ಸಿ ನಾರದ ವಾಮನ ಜೀವ ಗುತಾಂತ ಪೂಜೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಬೋಲೆ ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕ ಯಾ ಆ ಹಿ ದಿನ ಸ್ವರ್ಗಮನ गमन का ब्राह्मण का पूर्व दिन होता है दिन के अंत में रात होती है और ब्रह्म जी की रात्रि में सब देवताओं का नाश हो जाता है फिर मृत की तो बात ही क्या कहूं जहां प्रतिदिन लोगों की मृत्यु होती है आकाश भोय से अगछित हो जाता है सब देवता राजा बलि के घर गए हैं सप ऋषिगण तथा ब्राह्मण और ब्रह्मचारी भी वही पहुँचे है हा हा वो ತುಮರು ಪರ್ವತ ಅಪ್ಸರ ಗಂಧರ್ಥಾ ರಾಜ ಉತ್ರಿ ಯಜ್ಞಾನ ರಾಜ ಬಲಿ ಕಮಸ್ತ್ರ ಯಜ್ಞ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೂರಾ ಹೋರಾಟ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆ ದ್ವ ಕಧಿಕಾರ ವಹ ಈ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಆರಂಭ ಕ್ಯಾತ को जिसकी जो करने पर भी ब्राह्मण को मोह मांगी वस्तु अवश्य दी जाएगी मेरी बात सत्य होगी मैं अपने सेवक को प्यारे पुत्रों संपूर्ण राज्य तथा अपने आप को भी मांगने पर दे दूंगा मेरा यह यज्ञ वर्थ न हो पाए उनकी इस अहंकार पूर्ण बात से मेरे सिर में दर्द होने लगा भला इस प्रकार प्रतिज्ञा करके कैसे यज्ञ पूर्ण होगा आप ही इस यज्ञ के विध्वंस में कारण होंगे यह जानकर मैं आपके आया समय ऐसी करें जिससे मैं मैं पूरा ना हो वामन जी ने कहा से मुझे ने बताओ कि मैं कौन ಪಾ ಆಯಾ ಹಾ ಸಮ ಚೇ ಜಾನ್ ಜೀವನ ಮೌರಿ ಕಕ್ತಿ ಹಣ ಯತಿ ಮ ವಿಘ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತ ಕೂಗಾ ಜ್ಞ ಮೇವತ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಸಮರ್ಥ ಕೈಗಾರಿಕ ಸಮಯ ಬ್ರಹ್ಮಜಿ ಭಗವಾನ ವಿಷ್ಣು ಏ ಹರೆ ವೇದ ಸೃಷ್ಟಿ ಕೈಗಾ ವೇದ ನಷ್ಟೇ ಹೋಗೋ ಮೀ ಜೊತಾರ ಧಾರಣೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಚನಾ ಅತ ಚಲ ಚಲ ಜಲ ಚಲ ಮಸ್ತ ಹೋರ ಶಿರೀ ವಾಕರ ಮುಂದೆ ಕೃಪಾ उनके योग कहने पर श्रीहरि ने जल में मत स्वरूप धारण किया और वेदों को लाकर कर जी को लौटा दिया है तत्पश्चात किसी समय ब्रह्म जी ने पुनः प्रार्थना की पर वो आप कच्छा स्वरूप ग्रहण करके मंद्राचल को पीठ पर धारण करें समुद्र मथन से प्रकट होकर लक्ष्मी जी की आपका वरण करेंगी ब्रह्म जी के युव कहने पर आप शिरहरी ने कच्छा स्वरूप धारण किया समूह मंथन के समय आपका वह अद्भुत चरित्र मैंने अपनी आँखों से देखा है तदंतर एक कारवन के जल में डूबकर सब पृथ्वी रसातन को चली गई और कहीं दिखाई कहा तब ब्रह्म जी से प्रेरित होकर आपने महावराह का रूप धारण किया और नीचे जाकर अपनी धारों के अग्र भाग पर पृथ्वी को उठाया फिर जल के ऊपर ले आकर पृथ्वी को यथा स्थान रख दिया वह आपका परम मनोहर तृतीय अवतार था जिसके द्वारा आपने पर्वतो सहित पृथ्वी को सहित तथा स्थापित किया है अब आपके अत्यंत भयंकर नरसिंह अवतार की जो चौथा कथा कहता ಅತಿಥಿ ಪುತ್ರ ಆದಿತ ಪೂರ್ವ ಮಹಾಬಲಿ ಪುತ್ರ ನೂಸಕ್ಷ ಸ್ವರೋಕ ಮೆ ದೇವತೀ ಪಾತಾ ದಾನ ರಾಜ್ಯಕ್ಷಪ ರಸ ರಾಜ್ಯಕರ್ತಾ ದಾನ हिरणा कश्य पुकाने यह व्य तोड़ दी और उसने युद्ध में इंद्र को पर अमरावती के पुरु को अपने कर लिया। सब भुगों पर अधिकार करके वह असुर और पात्रों के साथ, पात्रों साथ राज्य ढूंढने लगा उसने तपस्या द्वारा ब्रह्म जी को संतुष्ट किया और ब्रह्म जी ने उस मुंह मांगा वर देने को स्वीकार किया उस दित्य ने इस प्रकार वर मांगा सूर्यश्रेष्ठ मुझे तक कीजिए देवता और और मनुष्य मनुष्य से किसी प्रकार ना हो हो हो जो जो जिसका कुछ सक कुछ का को धारण करने वाला ಮನುಷ್ಯೂಚ ಪೃಥ್ ಧಾರಣೆ ಪೃಥ್ವೀ ಆ ಮೃತ ಹಾಂ ಏಮು ಕ್ರೀಮ ಜೀ ಚರಾಜ್ ಚಲೇ ಗ